क्षतिशा <laughs> हैं हे हे विश्व विश्वनंद मूर्ति विश्व विश्व मूर्ति मुक्त बंधन सुख राशिभुक्त मंदम सुखाम श्रीवलो श्रीवल्लभ नेगने निधानकोषा यहाँ दे दिया प्र निधान ऋण अर्थात प्रक्र करके वान प्रकर्ष स्थापन करते अर्थात जब हम प्रणाम करते हैं तो वान मन काये प्रकर्ष स्थापन होना चाहिए हमारे मनोहर कहीं है हम प्रणाम करतेग्र करने का उपाय है प्रभु भूतो अश्मी प्रभु भूत अर्थात मैं जो गया हूँ तस् तटस्थ लक्षण अभाव है जिनको प्रणाम करते हैं उनका तटस्थ लक्षण कहते हैं लक्षण दो प्रकार के आएगा एक तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण होगा हम किसी एक कि लक्ष्य का लक्षण करते हैं तो लक्षण अगर लक्ष्य जितने समय रहेगा अगर लक्षण भी उतने समय पूरा पूरा रहेगा उसको कहा जाएगा की ये लक्षण लक्ष्य का स्वरूप ही है क्योंकि जब तक लक्ष्य है तब तक लक्षण है तो माना जाएगा कि उसका तो तो तो तो तो स्वरूप ही है अगर लक्षण कभी किसी कारण में नहीं रहेगा तो कहा जाएगा कि ये तटस्थ लक्षण तटस्था तथे उसका ये अंग नहीं है ये दूर में रह करके कह दिया उसको कहा जाएगा तटस्थ लक्षण तबी कहते हैं कि परमात्मा का तटस्थ लक्षण कहते हैं तटस्थ लक्षण कैसा है सर्व स्थिति प्रलय हेतु परमात्मा सर्वदा सर्व सर्गदा सृष्टि सर्वदा सृष्टि नहीं होता है अभी सृष्टि नहीं अभी तो है सर्वदा स्थिति नहीं है फिर तो तो प्रवे हो जाएगी ये क्या जब तक तो परमात्मा रहेंगे हमेशा एक सब सब ना नहीं। कोई एक हो सकता है कहना सर्व स्थिति प्रवय इसलिए इसको कहते हैं तटस्थ दर्शन और ज्ञान हो जाने के बाद सर्ग स्थिति प्रवे तीनों कुछ भी, भी नहीं रहे जब अंक्य ज्ञान होगा केवल परमात्मा ही है ये जो सृष्टि स्थिति प्रवय ये परमात्मा का ना जगत का है जगत, हुँ। जगत, हुँ। जगत का है ज्ञान तो होने के बाद जगत ही जब इच्छा हो जाएगा तो कहा जाएगा कि ये अर्थात जब तक परमात्मा रहेगा तब तो तो तक ये सर्वस्थिति प्रवे होगा ऐसा नहीं है तो नहीं होने से इसको कहा गया तटस्थ लक्षण तटस्थ लक्षण जितने समय तक लक्ष्य रहेगा इतने समय तक नहीं का ये नहीं रहेगा लक्षण का कार्य क्या है एक व्यावृत्ति कराएगा दूसरों से भिन्न कराएगा और व्यवहार भी कराने के लिए सामर्थ्य रहेगा तो इसको कहते हैं लक्षण जैसे हम कहते हैं लक्षण जैसे कह देंगे की शासना अथवा कह दिया कि देवदत्त ये देवदत्त का लक्षण हो गया नहीं तो हम कह सकते ऊंचा है बोला है काला है कितना मोटा है चक्षु का रंग कैसा है वो सब हम ही नहीं कह कहकर के देवदत्त देव का लक्षण देखे ये लक्षण से क्या आवश्यक है कि नहीं व्यावृति देवदत्त तो सब में रह जाएगा नहीं ये हो गया लक्षण असाधारण धर्म और व्यवहार जब हम कहेंगे कि देवदत्त को बुला लीजिए तब तो वो सबको तो लाएगा क्या ने? नहीं लाएगा व्यवहार तो तो में ये दीपिका तो ने दिया है टीका है तटस्थ लक्षण अभी तटस्थ लक्षण का लक्षण कहते हैं लक्ष्य काल अविद्यमान क्षति लक्ष्य जितना समय रहेगा ये नहीं रहेगा नहीं रहकर के भी व्यावर्मी तो पड़ेंगे तो स्वरूप लक्षण होगा और यावत लक्ष्य काल विद्यमान क्षति जितने समय तक लक्ष्य रहेगा ये भी रहेगा यावत लक्ष्य काल विद्यमान क्षति व्यावर्थक होगा दूसरों से भी कराएगा लक्षण का कार्य है तटस्थ जितने समय तक लक्ष्य रहेगा ये नहीं रहेगा स्वरूप जितने समय तक लक्ष्य रहेगा ये करेगा अभी तटस्थ लक्ष्य सर्वस्थिति प्रलय हेतु स्थिति सर्गस्थिति प्रलय हेतु हेतु में समास कैसे सब जाता, रामा बहुत मुझे सबसे सब जाति सबसे तेजस है तो अवश्य उनसे हेतु है ठीक हैं तो ये पर्वत सर्वश्रेणी कहती हैं अगर विश्वेश्वरम् विश्वेश्वरम् इत्यादि पाठ्य से सार विश्वश्य इति निमोचिकं अभिसार्वक स्थिति प्रवृत्या हेतु किसका सर्वस्थिति प्रवे किया जाएगा ये शंका हो गया क्योंकि अब जब सृष्टि स्थिति लगा कहते हैं किसका किया जाएगा इसलिए आगे कहते हैं विश्वेश्वरम आगे कहते हैं कि सत्य विश्वेश्वरम तो किसका ईश्वर इस है विश्व इसलिए सर्वस्थिति प्रवय किसका होगा विश्व का इसलिए यहाँ कहते हैं विश्वेश्वरम इत्यादि वाक्य से वाक्य शैसा अर्थात आगे वाक्य ये है तो इससे यह निश्चय होता है कि ये विश्वस्थिति प्रलय हो, तो हो गया सर्वस्थिति प्रलय कहने से हमारा आकांक्षा होगा किसकी ये तो कैसे निर्णय करेंगे कि करें आगे वाक्य में कहा गया विश्व का ईश्वर है विश्व का ही सर्वस्थिति प्रलय होगा इसको वाक्य शेष से भी ज्ञान हो जाता है तो जगत जगत का, का निमित्त निमित भी है और उपादान लोग लोग मानते हैं लो जगत का उपाधन्य स्वगे और मानी संख्य लोग जगत का उपादन प्रधान लोग कहेंगे ऐसा जिसको वेदांति लोग माया कहते हैं उसको लोग मूल प्रकृति कहेंगे किन्तु अंतर है कि वेदांतियों का माया ब्रह्म में आश्रित है ज्ञान होने से नाश हो जाएगा उनका किंतु जो मूल प्रकृति है प्रधान कहते है वो नाश नहीं होगा वो नीति है ऐसे पुरुष नित्य हैं ऐसे प्रधान भी नित्य हैं ये दोनों में अंतर है नहीं तो जगत का कारण संख्या में भी कहेंगे मूल प्रकृति होगा वैदानी भी कहेंगे मूल प्रवृत्ति होगा किन्तु तो यहाँ मूल प्रवृत्ति स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र हो जाएगा तो ज्ञान होने से नाश नहीं होगा तो फिर एक तो ब्रह्म रहेगा दूसरा तो प्रकृति रह जाएगा तो दो तो हो जाएंगे और सिद्धन तो तो नहीं होगा पुरुष भी क्या पुरुष भी आनंद पुरुषा तो अनेक है उनका मन पुरुष है परमात्मा हैं कैसे परमात्मा हैं परमात्मा वो तो परमात्मा को सीधा नहीं मानते हैं मतलब नाना जीवात्मा जगत जगत निमित्त उपाधान पर पूर्व पक्ष क्यों आक्षेप कर रहे हैं कहते हैं आप वेदांशियों का परमात्मा कुटस्थ है है कहते पुटर हैं जो ये कमार होता है जो लोहा का काम यह करता है जिसमें रख के गरम ग्र को पीटता है वो लोहा जो गर्म लोहा वो तो सब परिवर्तन हो जाएंगे जिसमें रख करके पिटेगा उसका तो परिवर्तन हो जाते है उसको क्या कहते हैं कूटक अर्थात स्थिर रहेगा परिवर्तित का आधार रहेगा उसको कूटक आ जाएगा कूटपत निर्विकारेण तिष्ठस्थ क्या सूत्र हो जाएगा सुबी सुबंध रहने पर प्रत्योग करके आकार चला जाएगा गोकारेगा मिलकर के स्त बन जाएगा सुबी उपगत रहने पर स्टादे कप्रत कूटस्थ परमात्मा जो है वो तो स्थिर रहने वाला जो स्थिर रहेगा परिवर्तन नहीं होगा वो कैसे निमित्त और उपादान बन जाएगा तो निमित्त भी बनेगा नहीं तो स्थिर रहने वाला जो निमित्त बनेगा उसको विकारी होना पड़ेगा कंक्यूज करेगा जाएगा और उपादान भी कैसे होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उपादान कैसे बनेगा पूर्व तो पक्ष संय तो आस्था सक्यम आस्था अर्थात कैसे आप इसको कह सकते हैं संख्य सिद्त कहता है कि अनादि आप अविद्या शक्ति अनिर्वाच्य है और अविद्या शक्ति अनिर्वाच्य शब्द का अर्थ है कि ये सत्य नहीं है असत भी नहीं है अनिर्वाच्य अलग है अवाच्य अलग है वेदांत में कभी कभी नहीं समझने वाले लोग ये ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय कहते देते अनिर्वचनीय कहते हैं वो नहीं है ब्रह्म सद है इसलिए अनिर्वचनीय नहीं है किंतु तो ब्रह्म हैच्य है अवाच्य अर्थात किसी शब्द कह करके हम उसका ज्ञान नहीं करवा पाएंगे जैसे हम कह देंगे लेखनी शब्द कह देते इसका ज्ञान हो गया इसी प्रकार की कोई शब्द कह करके ब्रह्म का ज्ञान करवा ले नहीं होगा लेखनी शब्द हो गया वाचर ये हो जाएगा जगत में ये सब जो, जो पदार्थ है ये सब किसी शब्द का वाच्य हो जाएंगे ब्रह्म किसी शब्द का वाच्य नहीं होगा तो नाच्य ही शब्द का वाच्य नहीं बनेगा किंतु ब्रह्म अनिर्वचन नहीं है अनिर्वचन उसको कहते हैं जो सत्य नहीं है असत भी नहीं है और उभय भी नहीं है ब्रह्म ब्रह्म शब्द से बातचीत है ब्रह्म शब्द कह देंगे ध्यान हो जाएगा ब्रह्म सबके जैसे कहते हैं ये ही ऐसा पकड़ करके ब्रह्मों को कह नहीं पाएंगे तो अगर हम ऐसा दिखा देते इंद्रिय ग्राह्य होता तब कह देते हैं कि ये ब्रह्म है ऐसे नहीं कहा जा सकता उसमें शक्ति ग्रहण नहीं करवाया जा सकता है तो जिसमें शक्ति ग्रहण नहीं करवाया जा सकता वो सबको वासी भी नहीं होता ब्रह्मो कह से उसी को ही ज्ञान होगा जो ब्रह्मों को जानता है और वो कैसे जाना वो वो भी शब्दी से नहीं जाना तो जब भी आगे वो भी सुनता है ब्रह्म से जिस उपाय से पहले बार जाना है उसी उपाय से आगे बार भी जानता है तो पहले बार कैसा जाना था दक्षिणा से जाना जब कुछ नहीं रहा कहते मैं ही नहीं। तो ऐसे जो अनुभव हुआ वो किस शब्द से नहीं हो पाया कहते मैं कहने से ठीक है ज्ञानी भी कहता है मैं ज्ञानी मैं कहने से ब्राह्मणों को कहता है तो ज्ञानी दूसरों के सामने दे कह देगा मैं तो अज्ञानी क्या समझेगा कि मैं अज्ञानी मैं शब्द से शुद्ध को समझता है ना उपाधि ग्रस्त को समझता है तो इसलिए मैं शब्द भी कहेगा ज्ञानी तो भी दूसरों को ज्ञान नहीं होगा इसलिए वो शब्द का कोई शक्ति नहीं है किसी अर्थ को कर देगा इसलिए ब्रह्मों को अवाच्य कहा जाता है इन ब्रह्मा अनिर्वचनीय नहीं है अनिर्वचनीय अर्थात जो सद भी नहीं है असद भी नहीं है जो सद होगा तो उसका कभी भी वाद नहीं होगा और जो असद भी प्रतीति नहीं होगी किसी काल में किसी के द्वारा किसी अधिकरण में किसी स्थान पर कभी चीज प्रतीति नहीं होगी जैसे बंध्यापुत्र बंध्या पुत्र की प्रतीति कभी नहीं होगी क्योंकि बध्यापुत्र है वो कहेंगे वो ठीक है वो बंधिया नहीं है जब पुत्र हो गया चाहे उसको चालीस साल में पचास साल में कभी भी हो जब पुत्र जब हुआ फिर वो स्त्री बंधिया रही क्या गया तो इसलिए ये जो पुत्र है वो बंधिया का पुत्र कह सकते हैं क्या तो बंधिया पुत्र इसको कहा जाएगा असद अर्थात जो पदार्थ ही नहीं हो पाएगा तो ये जो प, ये जगत जो लिखता है कुछ भी जगत का पदार्थ ये सद नहीं है सद होता तो बाद नहीं होता ये ऐसे है हम इसको बहुत ज्यादा भर्म कर देंगे तो क्या होगा इसका ये रूप रहेगा सब नहीं, नहीं रहेगा कहेंगे ये था किंतु तो अभी नहीं रहा ये अलग रूपों में चला गया कहते हैं तो इसका बाद हो गया और इसकी प्रतीति हो रही है प्रतीति हो रही है इसलिए असत नहीं गया बाद हो जाता इसलिए सत्य नहीं गया तो सत चेत ना कम सत अगर होगा तो उसका वाद नहीं होना चाहिए और असत प्रति नियतम असत है तो प्रती नहीं होनी चाहिए तो ये क्यों नहीं है क्योंकि इसका हो।, हो जाता है ये असत क्यों नहीं है क्योंकि इसकी प्रती भी होती है तो इसलिए भी नहीं है असत भी नहीं है बहुत ठीक है सत और औसत दोनों मिल करते जैसे नपुंसा को कह देते हैं पुरुष भी है स्त्री भी है करेंगे ऐसा विरुद्ध धर्म एक भी तो नहीं हो पाएगा नपुंसा तो जिसको कह देते हैं वो पुरुष है स्त्री है ऐसा नहीं है वो पुरुष भी नहीं है स्त्री भी नहीं है दोनों धर्म एक ही में नहीं आ पाएगा तो इसलिए जो अनिर्वचनी है उसको कहते हैं सद असद सदअ से भिन्न है वो पदार्थ तो इस प्रकार की यहाँ कहते हैं कि जो अविद्या है, अभिद्या है अभिद्या अभिद्या भाट्चिया। भाट्चिया तो जो है सकती और अविद्या अनिर्वाच्य अनिर्वाच्योर्वचन कहते हैं तो ये हम अनियत करेंगे तो क्या बन जाएगा अनियम करेंगे तो अनिर्वचनीय अनिर्वचन अनिर्वाच्य समान बन जाएगा अनिर्वचनीय और अनादि ये अनादि भी है ये अविद्या अविद्यादि भी है अनादि अर्थात तो इसके आरम्भ कब हो गया नहीं हुआ तो। इसलिए जब पूछा जाएगा कि ब्रह्म तो एक ही चैतन्य था इसमें अविद्या कब आ गई ये आगे थे तो सारे ये सब जो अनिष्ट आरम्भ हो गया ये कब आ गया कहते तो यही प्रश्न नहीं हो पाया कब आए ये बाद तो जो रज्जु दिख रहा है ये रज्जु में ये जो सरको अभी हम देख रहा है ये तो सर को कब आया तो क्या उत्तर देगा अगर कोई वहां विद्वान है जानता है वो तो कहेगा आप जब देखें तो यही सब आ गया तो आप चले जाएंगे तो सबको नहीं रहेगा ठीक इसी प्रकार की अद्ञा जब हम जानने लगते है तभी अविधा रहती है तो फिर जब नहीं जानेगा कहने तो अगर सबको हम जब देखा तो यही था ये यह तो आया नहीं तो इसलिए आप कैसे कहेंगे कि हम जब देखा आ गया इसी का ये है और की अर्थात इसी प्रकार की और ये ये कोई नहीं है ये भाव पदार्थ है क्योंकि इसे जगत बनता है ये अभाव पदार्थ नहीं है अनादि अनिर्वाच्य अविद्या शक्ति प्रसाद आश्रय आभ अचिंत्य शक्ति आगे नियमन असमितराम असमर्थी स्थिति हेतु जो जिसका, जिसका कर नहीं पाएगा उसका स्थिति में हेतु बन जाएगा कि नियमन असम तदीय स्थिति हेतु उसका जो नियमन नहीं कर पाएगा वो उसका स्थिति का हेतु नहीं हो पाएगा उसका कहेगा जगत।, जगत जो जगत का नियमन नहीं कर पाएगा वो जगत का स्थिति हेतु नहीं हो पाएगा तो होने से इतिलास विपक्षित सर्वं समंजसम परमात्मा पूरा जगत का नियम का है इसलिए ta परमात्मा, तो परमात्मा जगत का है इसलिए कहना परमात्मा जगत का नियामक है इसलिए कुछ भी चाहिए तो उसको भेजाना एक होते मोटे आदमी को क्या पहना है कुछ भी चाहिए तो बड़े आदमी को सीधा कह लेना ये कुछ भी कहना है तो में जाकर उधर ही कह देना और इसमें बहुत लाभ भी है जो भी चाहिए अगर सीधा को कहते रहेंगे इसमें बड़ा लाभ है हमको क्या होता है ना मिलेगा नहीं मिलेगा भरोसा नहीं होता जिसको कहने से निश्चित मिल जाएगा हम उधर ही चल देते हैं तो क्योंकि अगर हम शिव जी को कहते रहेंगे एक, एक तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो ठीक है कि रास्ता से क्या होगा ना हम अधिक जुड़ जाएंगे उसके साथ हम ऐसे एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं हर चीज मांगने के लिए जब जरूरत होता है और वो कभी देता है कभी तो देता है भाई तो नहीं है क्या करेंगे उसके चलते हम जाते जाते हमारा संबंध बढ़ता है उस व्यक्ति के साथ इसी प्रकार अर्थात ये उपासना है हर चीज भक्त क्या करता है हर चीज अपना परमात्मा में अपना इष्ट लगाता है ये उपासना है ये हम लोग भी चाहिए एकाग्र के लिए हमेशा जुड़े रहेंगे कुछ भी है तो उन्हीं को दे बात करते तो रहे हर चीज शक्ति से मांगे तो इससे तो बच्चे भी वो भी हो सकता है जो मांगा नहीं मिला विश्वास टूट जाएगा किन्तु क्या है न जो इस मार्गों में आ गया उसका विश्वास नहीं होता एकदम जो तो कामी पुरुषो होते हैं उनका इस प्रकार होता है तो इस मार्गो में आ जाने वाला नहीं हो वास्तविक हम सिद्धि को कुछ मांगे और सिद्धि जी नहीं दिए विश्वास नहीं पूछता वास्तविक नहीं पूछता क्या होगा ना उसके ऊपर हमेशा एक प्रकार की दूसरे दृष्टि से संबंध रखता रहेगा भगवान का कौन का भगवान के साथ संबंध हुआ कौन भूल पाया भगवान को इस प्रकार के होगा अर्थात यहां तो शत्रुता नहीं होता है एक प्रकार की अभिमान होगा ये अभिमान को एक संबंध करेगा पहले प्रेम का संबंध था अब ये अभिमान का संबंध हुआ वो संबंध को नियम है जो मित्रों में देखेंगे जो स्कूल में पढ़ने का समय में थोड़ा कुटकुट हो गया, गया। आप तो सर बात नहीं करेगा ये हमेशा रहेगा क्या ऐसा कुछ दिन के बाद मिलेगा जब मिलेगा सीधा तो उसका घर में चल रहेगा यही होगा इसलिए जो सिद्धि के प्रति अभिमान कर जाता है वो फिर आगे तो इसको का भी सर्वनियो सामंजस में कार्य विश्वेश्वर नियम स्रष्टुमति अभिप्राएन उत्तर तद परिज्ञान अंतरण तम नियंत्रु सृष्टुल है अगर वो घट ने ही जानता है तो वो घट बना पाएगा नहीं बना पाएगा इसी प्रकार की तत्ज्ञान तम नियंत्रु सृष्टुवा न सको यहाँ तत्म पद से विश्व तो विश्व का परिज्ञान परिता ज्ञान यदि विश्व का ज्ञान हम लोग तो सबको तो थोड़ा बहुत है ऐसा नहीं परिता पूरा पूरा ना है का का बिना बिना कैसे विश्व सरस्वती नहीं कर नि इसमें उम्म कैसे कहते हैं जिसके द्वारा जाना गया सर्व उपादान तो प्रयुक्तम सर्वात्म आह विदित तो विश्वम कहा गया आगे कहा गया मूर्ति सभी मूर्ति यही है कहते कुमार का घर में हम कल देखे थे बहुत सारे मिट्टी था आज देखे बहुत सारे मिट्टी का बर्तन है बर्तन का वास्तविक रूपी मिट्टी है इसी प्रकार की अनंत भूमती कहते हैं ये जितना मिट्टी के बर्तन ये सब मिट्टी का ही मुक्ति है इसी प्रकार की जो तो जगत हो गया वो तो परमात्मा का ही सह है तो होने से सर्व उपादान तुम तो सर्वस्व उपादान परमात्मा इसलिए परमात्मा ने सर्व उपादान तुम जो सर्व उपादान होगा वो सर्वात्मा होगा सभी का उपादान है तो सब कुछ यही है कहते सर्वो उपादान तो प्रयत्तम सर्वात्मा क्यूँकी सर्व उपादन हो गया इसीलिए सर्वात्मा हो गया सर्वात्मा तुम अभव अनंत मूर्ति मिलती अथवा तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षणम अभव अभी तटस्थ लक्षण हो गया कहते हैं और स्वरूप लक्षण देते अनंत मूर्ति को पहले तटस्थ लक्षण जैसा कह दिया अभी कहते की अनंत मूर्ति उनका स्वरूप लक्षण ही है का लक्षण उठवा स्वरूप लक्षण अनंत अनूर्ति इसका अर्थ पहले के दिया अनंत मूर्ति अर्थात असंख्य उसका विग्रह है असंख्य विग्रह ये सब बनते हैं प्रलय काल में इनका स्थिति है अभी प्रलय काल में सब लय हो जाएंगे स्थिति लय उत्पत्ति हो जाते तटस्पर हो जाएंगे अनंत मूर्ति उसका स्वरूप लक्षण भी करेंगे तो कैसे देशतः वस्तुतः तेसतः काल तो अर्थात तो उसका विग्रह अनंत को पहले संख्या में कह दिया अर्थात तो बहुत सारे उसका और उपूर्ति कहते हैं अनंत अर्थात अंतरही तो उपूर्ति मूर्ति अर्थात उसका विग्रह अर्था तो परमात्मा कैसे है जिनमें कोई अंत नहीं है अंत कैसे हो सकता है तीन प्रकार के अंत हो जाएगा देश अंत काल परिचय हिमालय कन्याकुमारी में है नहीं है हिमालय तो इतना बड़ा फिर भी उसका अंत है इसको क्या देता है देश अंत एक देश में रहा भिन्न देश में नहीं रहा ये हिमालय सृष्टि होने से पहले नहीं था तो कालतः तो इसका अंत भी हो जाता है अरे दो प्रकार की अंत परिच्छेद एक ही अर्थ है तीसरा हो गया वस्तु परिच्छेद परिच्छेद यह परिच्छेद परिचिन कर दिया गया देश के द्वारा परिचिन कर दिया हिमालय उत्तराखण्ड में है अगया। अगया। देश के द्वारा परिचिन हो गया काल सृष्टि कालो में है कालो से परिचिन हो गया वस्तु से परिचिन किया जाएगा दस गोहू खड़े हैं हमको सब में यम गो होम गो हो यम वो हो, हो, हो इस प्रकार ज्ञान हुआ तो यम वो ज्ञान में प्रकार क्या हो जाएगा प्रकार का ज्ञान कभी गौतम प्रकार के ज्ञान इस प्रकार के होते चलता था दस के बाद ज्ञान एक अश्व है उसमें गोत्म तो प्रकार का तो ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा अभी जो अश्व हुआ ये गौत प्रकार का ज्ञान का परिच्छेद करवाते ये जो परिच्छेद हो गया ये से हुआ ना काल से हुआ ना वस्तु के चलते हो गई इसको कह देगा वस्तुकृत परिचय परमात्मा का बस्तु भी नहीं हो पाएगा देश काल में परिच्छेद नहीं हो पाएगा सर्वत्र है सर्वदा है वस्तुकृत परिच्छेद भी नहीं होगा अगर वस्तुकृत परिच्छेद परमात्मा का कैसे हो जाए हमको जैसे एकादश अश्व मिल गया हम कह देंगे के अयम गो दे इसी प्रकार की कोई पदार्थ मिल जाएगा कहेंगे अयम परमात्मा न और कह देंगे तो ये परमात्मा का परिचय करवा देगा क्योंकि ऐसा नहीं मिलेगा ये ब्रह्म ये ब्रह्म कैसे ये क्या है आप क्या तो पृथ्वी कहाँ से आया कहते जल से आया जल कहां से आया कहा तो तो से वायु आकाश आकाश कहा तस्मात लाये तस्मात आत्मा न आकाश तो इसलिए आकाश तक तो जब आप जा सकते हैं तो श्रुति कहते आकाश भी परमात्मा है इसलिए परमात्मा <स्थाँगा> <जाए। स्थाँगा> परमात्मा हमको दिखता नहीं ये क्या दिखता है आपको हमको तो, तो पृथ्वी भी दिखता है वो तो ऐसे तो ही है कि ये घोटा को देख करके कहते आपको मिट्टी दिखता नहीं अगर घाटा देखने से आपको मिट्टी दिखती नहीं है तो असून सोच जाएगा तो यानी ऐसे ही उत्तर देगा ये जो दिखता है कहते परमात्मा ही दिखता है हमको तो घट दिख कहते हैं की बेटी घट रूप की जगत परमात्मा ही है परमात्मा जगत रूप लेना दिखता है इतना ही ज्ञानी का स्थिति है बाकी जगत तो अज्ञानी को भी दिखेगा ज्ञानी को भी दिखेगा ज्ञानी कहेगा कि परमात्मा जगत रूप लेना दिखता है रज्जु सरूप लेना दिखता है ही ही दिख दिख रहा रहा है है तो रहा है इतना रज्जू ये अनंता उत्तम अखंड एक स्वभा पर परमात्मा का स्वभाव है स्वस्थ भाव अर्थात ये उसका हमेशा रहने वाला ये हो गया उसका स्वरूप लक्षण जब परिचे परमात्मा में हमेशा रहेगा ना कभी परमात्मा जाएगा हमें। <coughs> हमें हो जाएगा हमेशा रहेगा इसलिए ये स्वरूप लक्षण लक्ष्य का अवस्थित ते सदी प्यावर जितने समय तो तो तक लक्ष्य रहेगा तत्व रहेगा स्वभाग अवश्य अभिधति अर्थात व्याख्यान इस व्याख्यान को लेकर परमात्मा हो गया अखंड एक अरस घन है अखंड अर्थात निषेध नहीं है एक अरस एक अरस अर्थात नहीं है इसलिए घन घन हम कहते हैं कि एकदम दूसरा तो तो चीज नहीं मिल गया तो निर्मुक्त बंधनम निष्प्रपंच निर्मुक्त बंधनम इसमें बहुत है बंधन प्रपंच प्रपंच ही बंधन है जगत यही बंधन है तो जिसमें बंधन नहीं है उसमें प्रपंच नहीं है जिस प्रपंच है अपार सुख राशि अनेन अपार सुख अम्बू का राशि है इसके क्या कहा है कहते हैं परमानंद का परमात्मा परमानंद परम परम का लक्षण क्या कहते हैं तो निरतिशून्य तो, निरतिशय है और भी नहीं होगा नहीं तो निरतिशय है ऐसा ना जो दो सौ साल पहले जगत का सबसे बड़ा धनी था आज देखेंगे उनका बच्चे हो सकते हैं। है कटोरे ले करके चल रहे हो सकता है क्यों कहते वो कभी निरतिशय था निरतिशय निर्गत तो, अतिशय जिससे बढ़कर कोई नहीं था ऐसा उनका स्थिति था अभी कटोरा क्यों आ गया क्षय होता तो था क्षय हो गया परमात्मा निरअशय क्षय शून्य भी है आज जो कभी कभी नहीं होगा तभी उसको इसको कहते हैं परमानंद परम स्वान से परमानंद परमानंद में समाज के सूत्र से होगा सन परमो तमो पृष्ठ माने परमो को परमा था परमा, परमात्मा परमा आनंद विमल बोध घनम इत्या ये हो गया अपार के द्वारा परमात्मा परमानंद विमल पर। तो बोध घन कहा तो बोध घनम सभी को तो बोध हो रहा है किंतु तो हम लोग का जो बोध है वो घन नहीं है उसमें मिल जाता है इसलिए विमल नहीं है परमात्मा बीमर बोध का धन इसका अर्थ कूटस्थ दृष्टि शोभा होता जब विधि ज्ञान होता है सुखाधार हो जाता है परमात्मा कुटस्थ दृष्टि एक रूप से होता है तो बीमर सर्वस्थिति प्रदय हेतु नीति आरोग्य अनंत मुक्ति नीति अंत अज्ञात परमात्मा शास्त्र प्रतिपाद्य प्रदीय प्रकरणस्य api विषयः सूत्रम् सर्गस्थितिप्रमय हेतुं यहाँ से कह सकते अनंतवृत्ति तथा पूर्वार्थ इति अनेन इति अन्तेन सर्गस्थितिप्रमय हेतुं यहाँ से आरम्भ करके और अनंतवृत्ति इति अन्तः ए स्पष्ट स्पष्टः इति दृष्टा वर्णः हते अनंतवृत्ति कार्यं मोक्षं का दयो मोक्षं ले करो मावसाना कहते है लेकर के मत इस प्रकार की यहाँ कहते हैं सर्वस्थित प्रव हेतु मित्र आरभ्य अनंत मूर्ति अंत है न यहाँ से लेकर के वहाँ पर तो अंदर का पूरा पूर्व अज्ञात तो परमात्मा शास्त्र प्रतिपाद्य अज्ञात तो परमात्मा शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है जो परमात्मा जो नदी हमारे लिए ज्ञात है उसको कोई शास्त्र कहेगा फिर हम वो शास्त्र पढ़ेंगे हम प्रतिदिन देखते हैं क्या पढ़ेंगे तो।, तो इसलिए कहते हैं तो शास्त्र फिर किसका प्रतिपादन करता है कहते अज्ञात परमात्मा का प्रतिपादन करता है और परमात्मा शास्त्र प्रतिपाद्य समाज के सेवा का शास्त्र प्रतिपाद्य में शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य होता तो होने से शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपाद्य होता है शास्त्र का ये प्रकरण है प्रकरण अर्थात शास्त्र सभी चीज को कहेगा क्या साध्य है क्या साधन है क्या बल है क्या उपाय है इसमें क्या सहकारी चाहिए सब कहेगा प्रकरण एक चीज को करेगा की तदीय प्रकरण से शास्त्र का ही प्रकरण है से इसका भी वही विषय होगा वही परमात्मा इसका भी विषय विषय मंगलाचरण ने विषय संबंध प्रयोजन कहना चाहिए ते इसके द्वारा विषय कर दिया गया अज्ञात परमात्मा ये प्रकरण का विषय है अर्थात परमात्मा का व्याख्यान होगा यह न संबंध होगी परमात्मा प्रकरण अभी इस प्रकरण का विषय क्या हो गया परमात्मा तो प्रकरण हो गया विषय ही और परमात्मा हो गयी विषय यही संबंध हो गया संबंध हो परमात्मा प्रकरण और विषय विषय भागो दोनों तरह परमात्मा और प्रकरण ये दोनों के बीच में विषय और विषय ही विषय कौन हुआ परमात्मा विषय प्रकरण ये भागो और ये संबंध भी कह दिया गया निर्मुक्त बंधनम इत्यादि विशेषण दर्व अनर्थ बंधन विभिन्न आनंद प्रयोजन निर्मुक्त बंधनम आगे क्या है श्लोक में निर्मुक्त बंधनम जिसमें कोई बंधन नहीं है तो फिर उसको कोई दुख होगा तो दुख का अत्यंतिक अभाव और अपार सुखाम इसके द्वारा परमानंद कह दिया गया तो कहते है निर्मुप्त बंधन इत्यादि विशेषण दूसरा विशेषण क्या है अपार सुखाम शुपारा और अन्य आनंद प्रयोजन ज्ञान का ये दो फल है कि लोग कहेंगे ज्ञान हो गया तो दुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा वैदान्तिक उतने से नहीं चलेगा हमको तो परमान की प्राप्ति के ये दोनों चीज ये ग्रंथ का प्रयोजन हो गया विषय संबंध प्रयोजन कह दिया गया अभी विषय सम्बन्ध प्रयोजन कह देने से अधिकारी कहने का कहते हैं अधिकारी कौन है कहते जिसको ये प्रयोजन है वो इसको पढ़ेगा वही अधिकारी हो इत्यादि प्रयोजनस्य अप्रतिपन्न प्रयुक्तोधन ये जो प्रयोजन कहा गया सर्व अन्य निवृत्ति और प्राप्ति ये किसी को होता है क्या इस प्रकार के गुरु से शंका करे सिद्धांत कहते हैं विमल बोध कहा गया अर्थात ये परमात्मा का स्वरूप ये प्राप्ति होती है इसलिए प्रयोजन से प्रयोजन कभी किस को मिला ही नहीं किसको सिद्ध हुआ ही नहीं प्रत्युत प्रत्युतम था निराश उत्तम अर्थात तो ये जो प्रयोजन है ये किसी को आज मिला नहीं ये बात नहीं है इसका यहाँ सर्वा, बंधन। सर्व, सर्वस्य, सर्वेक्ष बंधन मात्र ही अलत है क्यों हमको क्या चाहिए मुक्ति चाहिए किससे मुक्ति चाहिए बंधन से बंधन से तो कितने बंधन से सब, सभी बंधन से इसलिए बंधन मात्र के ही अलग करते अंतिम बंधन होता है कि हमको मुक्ति चाहिए ये अंतिम बंधन है तो जब जिसको ये बंधन आ जाएगा हमको मुक्ति ही चाहिए उसकी मुक्ति होता इसको उसके साथ कुछ भी मिला रहेगा पहले परमात्मा को देंगे और अगर वो गली भी लौंगा है तो फिर चलते जिसको केवल मुक्ति चाहिए, चाहिए मुख से लक्षण क्या है में केवल मुक्ति उच्चारण करेंगे मंगलाचरण कहें तो परमात्मा जी हो गया अभी दू को मंगलाचरण करते हैं देवे देवे यथा तथा दे परमात्मा दीकना दिव ताे कर्तरी हूतनाथ द तो देवे दे परमात्मा तो पराभक्ति अपरा में अपरात भक्ति भक्ति भक्ति यथा देवे तथा गुरु जैसे देव में है ऐसे गुरु में है क्यूँ हम लोग प्रतिदिन गाते हैं तो ईश्वर में भी ईश्वर गुरु आत्मा ये केवल मूर्ति भेद से विभाग हो गया है ये इसमें कोई भेद नहीं है तो जो परमात्मा है वही गुरु ही है हम जब अपने को शरीर मानते हैं गुरु को शरीर मान लेते हैं शरीर मानने से शरीर में क्रिया दिखेगा तो क्रिया सभी हमारे अनुकूल नहीं होगा कभी प्रतिकूल हो जाएगा जब हम थोड़ा हम स्वयं शरीर भाव से उठते हैं तो गुरु को भी थोड़ा शरीर भाव से ऊपर देखते हैं फिर उनका विचार हो देते है बहुत नीचे रहने वाला ये तो कहेगा कि नहीं नहीं गुरु जी हम तो खाली आपके लिए यही कर देगा गुरु जी कहेंगे वो तो करो तो आप भी सुनो थोड़ा तो विचार को भी जानो नहीं नहीं मैं तो कपड़ा धो दूंगा <laughs> तो हम किस मतलब स्तर पर जीते हैं गुरु जी को उस पर देखते हैं जब हम थोड़ा ऊपर देखते हैं तो गुरु जी का विचार को देखते हैं उनका उद्देश्य को समझते हैं क्या करता है नहीं किसी करता है ये साधारण लोग क्या करता है उसी में फंस जाते हैं किसलिए करता है वो देखने तो उनका बुद्धि नहीं रहता विवेक्ति नहीं रहता जिसको इसमें हो जाए किसलिए करता है फिर वो पूछेगा जानेगा ऐसे से वो पूछेगा तो की बहुत नीचे लोग हुआ उसी को देकर जब हम थोड़ा ऊपर उठेंगे तो गुरु का विचार को जानेंगे तो जो विचार को जानेंगे जितना जितना विचार को जानेंगे देखेंगे वो अप्रेट वो तो आकाश जैसा है तो फिर धीरे धीरे वो सब विचार हम में सब जचेगा फिर हम भी धीरे धीरे अच्छा हम भी तो आकाश जैसा है व्यापक है और विचार को ग्रहण करते करते फिर देखेंगे ये गुरु तो ये तो परिचय तो रही कब होगा कहते अच्छा ये तो हमारे ही वास्तव शुरू करें हम जितने ऊपर उठेंगे देखेंगे वो तो उससे ऊपर बैठा है तो जब जाकर के समान हो जाएगा अच्छा हम भी जो व्यापक परिचय रहते हैं तो है, वो तो वही है पहले से है तो से भी ये स्थिति आएगा तो कहते हैं कि अर्थात गुरु ऐसा चीज है, है उसको परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया गया क्योंकि हम अपना हर स्तर पर गुरु को देखेंगे हम जो शरीर में है तभी तो गुरु को देखेंगे हम जो मन में जीते हैं तभी तो गुरु को देखेंगे हम जो इसे अतीत हो जाएंगे तो भी देखेंगे वही गुरु से तो इसलिए गुरु अर्थात जमीन में खड़ा होकर के भी आत वाला है हमको यहाँ से लेकर वहां पहुंचा दे सकता है इसलिए गुरु का इतना महत्व था गया शास्त्र इते सुदे, सुदे यस्य यथा पराम तथा गुरु तस्य तो एते तस्य तो महात्मा जिसको गुरु में इस प्रकार की भक्ति हो जाएगा वो महात्मा है कस्य तो महात्मा कथिता ही अर्थात शास्त्र में जो अर्थ कहा है परमात्मा प्रकाशनते शास्त्र का अर्थ जीव प्रमाणी उसके सामने प्रकाशित हो जाएगा जो गुरु में भक्ति रख देवता भक्ति पद तो गुरु भक्ति रति विद्या प्राप्त हो अंतरंग साधन तुम अस्थि yes. इष्ट देवता भक्ति के जैसा गुरु भक्ति भी विद्या प्राप्ति साधन में अंतरंग साधन है जैसे इष्ट देवता शिव जी का जैसा भक्ति करना अंतरंग है इसी प्रकार गुरु का भी भक्ति करना ये अंतरंग साधन है गुरु भक्ति भी विद्या प्राप्ति में अंतरंग साधन तू इसलिए हमारा श्रेयर कहे थे हम जितना साधन कर पाएंगे सबसे उच्च पटि का साधन है किसी स्त्रोत और ब्रह्म निष्ठ का में है साक्षात् शरण का अर्थ है कि वो हमको शरण दे यानी कि हम तो उनका शरण में हैं ये नहीं है हम उनका शरण में हो सकते हैं ऐसा हम मानते हैं उससे लाभ नहीं जब वो मानेंगे कि हम उनका शरण में तभी काम हो जाएगा। तो वो कम मानेंगे जब हमारा ये परिचन्न भाव नहीं रहेगा अर्थात हमारा तो इतना है, कि तो नहीं है, नहीं है। तो तो ये तो हमारा नहीं है किस प्रकार की नहीं होगा तभी वो ग्रहण कर लेगात हमारा ये परिचन्न भाव घटेगा तो फिर धीरे धीरे दे भरेंगे जब हमारा परिचन्न भाव तो दिखता रहेगा वो कहेंगे घर में भी तो जाएगा नहीं तो जाए विद्या प्राप्त अंतरंग शिष्य शिक्षा विशेषण संकीर्तन पूर्वक गुरुचरण सरोजम प्रण गुरु चरण सरोजम प्रणाम करते है लिखते है विशेषण संकीर्तन पूर्वक गुरु का भी विशेषण जैसे परमात्मा का बहुत सारे विशेषणी है इसी प्रकार के गुरु का भी विशेषण कर करके गुरु चरण सरोजम सर्वोजन विग्रह कैसे कहेंगे सरसी सरोजम जाम सरसि सप्तमी अच्छा होगा तो तो सरसी जब भी बनेगा सरो बनेगा सरसिका तो सरसी जागर डे हो जाएगा डेने से जनजात डे होने से के से कैसे के तो तो मिल हो जाएगा तक कमल कमल को प्रणाम करते है आज यहां तक